सुख का प्रश्न ही नहीं है वाई से अरे कुंती बर मांगती है भगवान से हमको संसार का अभाव दो तब सुख मिलेगा संसार से सुख नहीं मिलेगा इससे तो अहंकार बढ़ेगा अपराध होंगे है हमको बदतमीज कहा एक साधारण सा आदमी अच्छा <laughs> तुम साधारण से नहीं हो तुम क्या हो मैं हूं, मेरे चपरासी ने हमको बदतमीज कहा अच्छा तो तुम बदतमीज नहीं हो मैं बदतमीज हूं ये बदतमीज है चपरासी है अच्छा तू क्यों जी उसके बदतमीज ये चार शब्द बोलने पर तुम क्रोध में पागल हो रहे हो तो बदतमीज नहीं होती क्या तुम तो बुद्धिमान हो अगर बुद्धिमान होते तो उसके बदतमीज कहने पर हंस देते कि ये बदतमीज है इसलिए बदतमीज कह रहा अरे किसी आंख वाले को कोई कहे अंधे तो आप क्या करेंगे आंख ठीक है हाँ ठीक है तो मैं अंधा क्या जमानदार नहीं हो बुरा क्यों कौमारू एक वाक्य के सुनते ही और जो क्रोध में पागल हो जाए वो अपने को समझदार मानता है तुम इतने समझदार हो आइए सो अरे ये सब तो हो तुम लेकिन ये बताओ कि एक शब्द ने तुमको पागल बना दिया तो अंदर तो तुम्हारा सब गड़बड़ कोई पावर नहीं है तुम्हारे पास अस्तु स्वर्ग से हमारा काम नहीं बनेगा वहां दुख ही दुख है अशांति ही अशांति है जैसे हमारे संसार में है तो भगवत प्राप्ति करना होगा भगवान आनंद है उसके लिए मैंने कल आपके एक मार्ग बताया था कर्म धर्म तो वो मार्ग बेकार हो गया क्योंकि वो स्वर्ग तक ले जाकर छोड़ देगा कर्म क्या करता है स्वर्ग तक ले गया और मर गया मर गया मैंने अब उसका कोई लाभ आगे नहीं मिलेगा जैसे आपने बैंक में एक लाख जमा कर दिया भरे खुश हैं हाँ। हर महीने दस हजार निकाल रहे हैं आप आप खर्च कर रहे हैं दस महीने में एक लाख समाप्त हो गया अब क्या होगा अब बैंक के पास आप जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कैसे आए अरे दस हजार हर हाँ महीने आप देते थे ना अरे वो समाप्त हो गया वो समय समाप्त हो गया तो कर्म धर्म स्वर्ग पहुंचाकर मर जाता है उसका काम अब दूसरा मार्ग लो ज्ञान मार्ग है ध्यान दो ज्ञान और भक्ति दो प्रमुख मार्ग हैं कर्म मार्ग तो ऐसे ही है क्यों इसलिए कि द्वावे व्रह्मण रूपम मूर्तन चैवा मूर्तन चेहदारण को उपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र भगवान के दो रूप एक निर्गुण निर्विशेष निराकार एक सगुण सविशेष साकार तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं तो ज्ञान पर पहले विचार कर लो कि क्या ज्ञान से परमानंद मिलेगा नंबर दो क्या ज्ञान से दुख की निवृत्ति सदा को हो जाएगी अर्थात माया चली जाएगी ये दो क्वेश्चन है पहले ज्ञान का अधिकारी तो समझिए ज्ञान का अधिकारी कौन है बहुत सावधान होकर सुनिए साधन चतुष्ट संपन्न ज्ञानी का अधिकारी होता है निर्विण्डा नाम ज्ञान योग ग्यारहवें हस्तंत्र के बीसवें अध्याय का सातवां श्लोक निर्विण्डा नाम ज्ञान योग जो पूर्ण विरक्त हो पूर्ण विरक्ति माने क्या होता है शांत दांत उपरत्व प्रतिक्षु ये चार योग्यता हो पूर्ण अर्थात विवेक वैराग्य समाधि सद मुमुक्षुत्व ये चार है ये समाधि सच संपत्ति जो है इसमें पहला है सम माने मन पर कंट्रोल ध्यान दीजिए कोई ज्ञानी मिले तो जरा उससे बात करना कि सम माने क्या होता है वो कहेगा मन पर कंट्रोल यानी मन पर कंट्रोल कर लो तब ज्ञान की पाठशाला में पढ़ाई प्रारंभ होगी प्रारंभ होगी अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत का पहला सूत्र है ये पढ़ाया जाएगा पहले मन पर कंट्रोल कर लो कितनी हंसी की बात है मन पर कंट्रोल भगवान ने भागवत में एक जगह पर बताया है कि दुर्जया नाम हम मना ग्यारहवें अस्कंद के सोलहवें अध्याय का ग्यारहवें अश्लोक जो दुर्जय जिस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है ऋषि मुनि जोगी किसी के लिए भी वो मन है मन और वो मन में हो गया तब पढ़ाई शुरू किया ज्ञानार्थ विदित वायु भी अदान मनस्तुर्गम वेदस्तु कर रहा है के स्कतासवे अध्याय का तैतीसवा श्लोक की इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर ले कोई और वायु पर भी कंट्रोल कर ले कोई मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता क्षण माया छड़म क्षण जाति अर्जुन खा विजयी जिसने उर्वशी पर विजय प्राप्त किया बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरा फेल हो गए मेनिका वगैरा के सामने और अर्जुन उर्वशी के रात में आने पर भी और कहा अर्जुन ने मां तुम ऐसे समय में क्यों आई हो मां वो अर्जुन भगवान से कह रहा है चंचलम विमर कृष्ण प्रमाथ बलब दृढ़म हम निग्रह मन ने बो युग सुदुष्कर छठवें अध्याय कर चौतीसवा श्लोक भगवान ने एडमिट किया भगवान ने नहीं कहा क्या धरना करता है मन भरा चैन है भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम ठीक कहता है अब्दुल मन बहुत चंचल है तू ठीक कहता है ऐसे मन को बश में कर ले तब पढ़ाई शुरू करे जिसने कहा है ऐसा कैसे कहा है है अरे मन बश में हो ही नहीं सकता यह सिद्धांत है मन को कोई पेंडिंग में नहीं रख सकता बांध करके केवल डाइवर्ट करके संसार के एरिया से डाइवर्ट करके भगवान के एरिया में डाल सकता है बस और जब भगवान के एरिया में गया तो संसार से वो जितेंद्रिय हो गया और भगवान ने भी नहीं लगाया संसार से हटाकर कहा रखा कैसे रखा इम्पॉसिबल इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा अव्यक्ता शक्त चेत संग अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्यवाप्य बारहवें अध्याय का पांचवां श्लोक गीता अर्जुन ये निराकार ब्रह्म के उपासना शरीर शरीरधारियों के लिए अत्यंत कठिन है ये योग ज्ञान उद्धव शरीर के ज्ञानी कह रहे हैं सुदुश्चरा इमाम मन में योगचर्या मनात्म महाराज ये ज्ञान योग हमसे नहीं होगा अच्छा चलो अगर मान लो कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो भी जाए और ज्ञान मार्ग में चला चला पहले तो चलना ही मुश्किल किसी ज्ञानी से तुम पूछो फिर तुम किसी को उपदेश देते हो तुमको किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था कहेगा हाँ क्यों ही जब सब ब्रह्म है तो उपदेश किसको दे रहे हो तुम और क्यों दे रहे हो तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म कोई छोटा बड़ा तो ब्रह्म होता नहीं एक आज्ञानी ब्रह्म एक ज्ञानी ब्रह्म ऐसा तो होता नहीं तो तुम किसको उपदेश कर रहे हो अगर तुमको हमें झापर लगा दे कह दे कि देखो जी हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म हाथ भी ब्रह्म गाल भी ब्रह्म ये जो मारा ये भी ब्रह्म दोनों सब ब्रह्म है ग्राम्य की क्या बात है तो तुम क्या कहोगे नहीं ये सब क्या है ये सब अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो सब ब्रह्म है तो कहा तक कठिन समुझ कठिन अरे कहना ही ज्ञान का कषण है कैसे समझा रहे ब्रह्म शब्द बोल लो आ, उसका नाम है ना रूप है ना तो ब्रह्म क्यों कह रहे हो तो नाम हो गया जब उसका नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है तो क्या ध्यान करें उसका और अगर चलो मान लो कोई फिर भी चल पड़ा तू तो ज्ञान का पंथ कृपाण कि धारा चल परत तो खगेश ना गई बारा और गिर जाएगा ये निविन्दाक्ष विमुक्त मान नस्त शुद्धबु आज कृच्छेण पलंतो न दृतजुषमद मधव तवता क्वचि भ्रशंति मगा बदहृदावयागुप्ता चरंती निर्भया विनाय का निकपूर्ध भागवत दसवा स्कंध के दूसरे अध्याय का बत्तीसवा तैतीसवा श्लोक अगर कोई ज्ञान मार्ग में चल पड़ा भी और चलता चला गया भी दीघ बाधाओं को पार करके भी गया अंतिम दशा में ध्यान दो तो अंतिम दशा में कहा पहुंचा आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता अराध्यकाल से अनंत काल तक किसी भी ज्ञानी को साधना के द्वारा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ न हो सकता है आत्मज्ञान होता है ए आत्मा आत्मा जो भगवान का अंश है उसका ज्ञान होता है और उसके ज्ञान होने से माया नहीं जाएगी तो आनंद कहां मिलेगा भगवत प्राप्ति नहीं होगी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होगा केवल आत्म ज्ञान होगा इसलिए उसका पतन हो जाता है ज्ञानम क्षर स्मृतियां कहती हैं आरूढ़ो पर निपात्य फिर नीचे गिर जाता है यहां तक कि जीवन मुक्त भरत उनका पतन हो गया हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई मरने के बाद हिरण बनना पड़ा उनसे बड़ा कौन सा ज्ञानी है देखिए ज्ञान से क्या होगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसको क्राफ कर जाएगा अहंकार ए छठ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार इसको पार कर गया अब इसके आगे है महान उसके आगे है प्रकृति ये दो बचे बस वही गाड़ी रुक गई ज्ञान की अंतिम सीमा अहंकार को समाप्त कर दिया उसने अब महान और प्रकृति रह गई इसलिए फिर नीचे गिरेगा और तरह समझिए देखिए दो प्रकार की माया होती है एक स्वरूपा दरिका माया, एक गुणा दरिका माया, तो स्वरूपा दरिका माया से तो पार हो जाएगा कभी कभी और युगों की बात कलयुग में नहीं कह रहा हूं सतयुग वगैरा में कभी कोई अगर पहुंच गया आखिर तक तो स्वरूपा दरिका नाया समाप्त कर दिया उसने लेकिन गुनावरि का माया रहेगी ये गुनावर का माया क्या है ये भगवान की पर्सनल पावर है माया जिसको हम बार बार बोल रहे हैं भगवान की शक्ति वो बिना भगवान की कृपा के नहीं जा सकती क्योंकि वो भगवान की शरण में तो गया नहीं क्यों ब्रह्म की शरण में गया नहीं वो अरे ब्रह्म कृपा नहीं करता ध्यान दो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं करता न को करता है न कृपा करता है वो कुछ करता नहीं आ करता कुछ ना करने वाला तो जब कुछ नहीं करता तो कृपा कैसे करेगा शंकराचार्य ने एडमिट किया उदासीन स्तब सतत मगुण संग्रहि तो। भानस्ता पर भव जीवन गति अकस्मादस्माक यदि नुरषे स्नेह अथ तस स्वीया विमल जठरेस्नरपी आप लोगों को श्लोक का अर्थ अगर समझ ले आप लोग तो हंसेंगे शंकराचार्य का आज जड़ गुरु शंकराचार्य ने कहा है वो कहते हैं कि हे ब्रह्म तुम कुछ करोगे तो है ही नहीं क्योंकि तुम उदासीन हो आकरता हो निर्गुण हो हम्म तो ऐसा करो कि हमारे हृदय में बस जाओ है जब कुछ करता नहीं तो तुम्हारे हृदय में कैसे बच जाएगा वो मोर्चे अगल बात जैसे कोई कहे कि बांध के लड़के ने हमें इसके मारा मुकदमा दायर कर दिया उसने कोर्ट में तो त्रिकोणी जब बांध है तो उसके लड़का कहा हुआ जो तो तुमको मारेगा कैसा करता है तुम्हारा तो जब दम कुछ करता ही नहीं तो तुम कैसे कह रहे हो बसस्विया हमारे हृदय में आके बस जाओ ब्रह्म और तो तुम कुछ करोगे नहीं तो क्यों जब कुछ नहीं करता तो कैसे आके बसेगा हो? और फिर ब्रह्म तो सबके हृदय में रहता ही है वो आके क्या बसना है उसको गुरु है महात्मा है संत है उनको कोई डर तो है नहीं कि हाँ हम गलत बोलेंगे तो कोई पाप लग जाएगा वो तो पाप कुंड से पड़े हैं ऐसा बोल रहे सुनिए आप लोग और फिर कैसे देखो हैं देखो पढ़ात्रुते है। एक ब्रह्म है उसकी भाष्य किया शंकराचार्य ने तो उस भाषण में लिखा कि ब्रह्म सूत्र है पढ़ात्रुते दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का इकतालीसवां सूत्र उसका भाष्य लिख रहे हेतु के नज्ञाने न मोक्ष से भावित मार रहा भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष हो सकता है अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता तथं तत्कटाक्षम बिना तत्वबोधा हे भगवान तुम्हारी कृपा के बिना तत्वबोध नहीं हो सकता माया नहीं जा सकती मोक्ष कारण सामग्रिया भक्ति देव गरीयी शंकराचार्य कह रहे हैं जो मोक्ष चाहता हो भक्ति करो भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं शंकराचार्य शुद्ध यतिनात्मा कृष्ण पद भोज भक्ति मृत्य श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अंतकरण भी शुद्ध नहीं हो सकता मोक्ष वगैरह तो आगे की बातें हैं तो आत्मज्ञान होने से न माया जाएगी न भगवान का दर्शन आदि होगा ब्रह्म ज्ञान होगा तो माया न जाएगी न आनंद मिलेगा तो ऐसे ज्ञान का लाभ क्या होगा और वो भी करोड़ों जन्म में अवस्था आएगी जन्मांतर सहस्रेश कष्ट सिद्ध है सिद्धा नाम कश्चिन मृत्ति तत्वता तो ये ज्ञान भी हमारे लिए नधिकारी तो ही नहीं बनेंगे अधिकारी बने तब तो प्रारंभ हो पढ़ाई जैसे लॉ क्लास्ट के दाखिले में ग्रेजुएट हो जी मैं तो एबीसीडी भी, भी नहीं जानता तो फिर आ रहे हो। तो लॉ पढ़ने क्या आए हो तब तू चार साधनों से संपन्न होना ही छ अरब आदमी में छह आदमी भी नहीं है कोई हमारा चैलेंज है फिर भला बताओ उसको पार करना और फिर क्या मिला आत्मज्ञान परिणाम पतन तो ज्ञान से हमारा काम नहीं बना अगर वो आत्मज्ञानी फिर भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले किया है शंकराचार्य ने स्वयं किया है दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद आप लोग जो स्तुति करते हैं जमुना निकट तटस्थित वृंदावन कान ने रम्य शंकराचार्य का है श्री कृष्ण की भक्ति किया तब ब्रह्म ज्ञान हुआ तब वो पूर्ण ज्ञानी हुआ श्री कृष्ण भक्ति के बिना कोई असंभि शेयश्रुति भक्ति मुदस्त ये विभो क्लिश्यवधलबा क्लेलये शिष्य से था स्थूल दुषाभगा एक स्त्री धान कूट रही थी तो छिलके के नीचे सफेद सफेद चावल निकला तो दूसरी स्त्री देख रही थी ये भूसी तो इस तरह की उससे सफेद चावल निकला तो वो भूसी बदौड़ के ले गई और उसने कहा मैं फिर कूट के चावल निकालूंगी फिर कूटने लगी हो बिल्कुल आटा बन गया हो भूति और उसमें चावल है ही नहीं तो कहां से निकलेगा ऐसे ही अगर भक्ति को श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान से कोई मोक्ष चाहता है तो वैसा ही मूर्ख है टेबल प्लेस उसके हाथ लगेगा कष्ट कष्ट मिलेगा मोक्ष नहीं मिलेगा दसवा स्कंद के चौदाहवें अध्याय का पांचवा श्लोक नहीं ईश्वर मैं नच्युत भाव वर्जित साह ना उसपे माया जाएगी ना परमानंद मिलेगा और फिर आश्चर्य देखो कि क्यों इतना लंबा सफर कर रहे हो लॉन्ग जर्नी और फिर मोक्ष मिलेगा भी नहीं क्योंकि हमको मोक्ष चाहिए ना हमको भक्ति भक्ति नहीं चाहिए इसलिए हम जा रहे हैं ज्ञान मार्ग में अच्छा यर्मिर्ज्त ज्ञान वैराग्यत साधर्मेण श्रेजो भीते मदक्तिगे नक्भते जसा स्वर्ग पवर्ग मध्भा कथिवातिरवे अस्क बारहवें अध्याय का चौदाहवा पंद्रहवा श्लोक ग्यारहवें स्कंद के दसवें अध्याय का बत्तीसवां तैतीसवां श्लोक